नमस्कार ओम शांति मैं हूं बीके पलक आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो ओम शांति नमस्कार स्वागत है आप सभी का विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आज हमारे साथ भोपाल से आशीष जी जुड़े हैं आशीष जी अपना अनुभव साझा करेंगे तो आप सभी की तरफ से आशीष जी का बहुत बहुत स्वागत नमस्कार दोस्तों राजयुग एक ऐसा चमत्कार है जिसके द्वारा आप असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं राजयुग के प्रयोग के द्वारा हमने बहुत प्रयोग किए बहुत हमें फायदा हुआ है दाँतों से बस से रेल कैंजर छोटी ट्रेन डबल बस एक साथ चार ट्रक का प्रोग्राम कई बार किए हैं गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश गुजरात मध्य प्रदेश और नेपाल में तो राज्यों में एक ऐसी सरल प्रक्रिया है जो छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग लोग करते हैं और सीखते हैं इसमें परखने की निर्णय की सहन करने की सामना करने की शक्ति आती है और हमारा जीवन दिव्य गुरुओं से महकने लगता है आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अपने बारे में और आप काफ़ी लंबे समय से जो है एक्टिवली काम कर रहे हैं और आपको अलग अलग एन के माध्यम से संस्थानों के माध्यम से काफ़ी सम्मान मिला हुआ है तो उन सम्मानों के बारे में बताइए जो आपको प्राप्त हुए हैं जी हाँ जी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में आने से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आया पहले हमें छोटी छोटी बातों पे निराशा क्रोध और घृणा की भावना आती थी लेकिन जब मेडिटेशन किया और सबके पिति शुभ भावना शुभ कामना रखने लगी और मेडिटेशन के द्वारा हमारे परिवार से हमारे परिवर्तन से हमारे परिवार का परिवर्तन हुआ है ये तो बहुत अच्छी बात है हमें बहुत खुशी होती है परिवार एकता के सूत्र में बंध गए और दूसरी बात यह है और राजयुग तो हमारे इतना अच्छा लगा तो हमारे राजयुग के माध्यम से हमारा जो परिवर्तन हुआ है जिसमें सुख शांति आनंद स्फूर्ति प्रेम जागृत हुए हैं हम तो बहुत तहे दिल से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्या का धन्यवाद देते हैं जी आशीष जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताएं सामाजिक सेवाओं के बारे में और साथ ही साथ आपको जो सम्मान प्राप्त हुआ है और मैं एक बात ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप ब्रह्मा कुमारी से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान से आपका जुड़ना कैसे हुआ इसके बारे में भी बताएँ जी जब हम छोटे थे दसवीं क्लास में पढ़ते थे तो चाचा जी ने कहा ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाया करो तो हमने उस तो समय हम पढ़ाई करते थे टेंथ में तो हमने कहा हम तो अभी छोटे हैं बुझे लोग आश्रम में जाते हैं तो, तो हम कह अभी तो हमारी पढ़ाई चल रही है कि नहीं हमें बच्चे भी जाते वहाँ पर भी आध्यात्मिक पढ़ाई होती है वहाँ पर भी लिखना होता है पढ़ना होता है एक घंटे का है निःशुल्क एक बार आप जरूर देखिए दूसरे दिन हमारा जाना हुआ वहाँ पर हमने देख, देखा इतना अस्सी साल की माता लिखाई कर रहे हैं हम कितना जज्बा है लिखने का पढ़ने का कितना शौक है हमारी राइटिंग ख़राब आती थी हम दूसरे दिन डायरी पेन लेके आए और हमारे जो टीचर थे उन्होंने कहा आप परमात्मा को जानते हो कहते इस बारे के तो वहाँ पर हमें परमात्मा का सत्य परिचय मिला और हम गदगद हो गए होंगे बाहर जितने भी धर्म में स्थापक हुए हैं उन्होंने एक की तरफी इशारा दिया है इस बार एक है वो निराकार हैं तो परमात्मा का सत्य परिचय जानने से मन का भटकना बंद हो गया और परमात्मा की याद में मन लगने लगा और फिर धीरे धीरे प्राप्ति होने लगी बहुत अच्छा लगने लगा और 2013-14 से ट्रक खींचने का प्रोग्राम किया और उसमें भी हमें बहुत जल्दी सफलता मिलने लगी तो दो बार रिकॉर्ड बनाया गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया स्टार इंडिया का रिकॉर्ड मिला है और अभी अप्रैल में पिछले साल अंतरराष्ट्रीय आय अवार्ड मिला है इंटरनेशनल आय अवार्ड जी मतलब ये जो सम्मान अवार्ड मिला है इसको कैसे आपने प्राप्त किया इसके बारे में थोड़ा बताइए जी इसमें इस पर हमने आवेदन दिया था और वीडियो भेजा था तो वहाँ की जो कमेटी थी उनने वो चेक किया और उनने फिर सब सर्टिफिकेट देती है आशीष जी काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं और बहुत अच्छी बातें आपने बताया है और मैं चाहूँगा जाते जाते एक ऐसा अनुभव सुनाइए कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान से आप जुड़े काफ़ी लंबे समय से आप समर्पण भाव से सेवा भी दे रहे हैं तो एक ऐसा यूनिक अनुभव सुनाइए जो आपको इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परमानेंट सदस्य बनाया <laughs> जीवन का अनुभव तो हमारा यही है हम युवा से यही कहना चाहते हैं अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाएं और युवा जो चाहे वो कर सकता है युवा आज के दिशाहीन होते जा रहे हैं बेसनों के आधहीन होते जा रहे हैं गुटखा बीड़ी सिगरेट शराब तुम्माकू अगर युवा अपनी सकारात्मक की ओर अपने को ले जाए आध्यात्मिकता की ओर ले जाए जो उनका लक्ष्य है हमें डॉक्टर बनना है या कलेक्टर बन बनना है या खेल में हमें बहुत आगे जाना है अपने सप सपनों को पूरा करना है और इसके लिए राजु अगर अभ्यास करते हैं तो बहुत जल्दी प्राप्ति होती है तो राजु के लिए चार बातें होती हैं तो बाते है। पहली ब्रह्मचर्य शुद्धन देवी गुण और सत्संग चार स्तंभों अगर हमारे जीवन में मौजूद है तो हमें सफलता से कोई रोक नहीं सकता तो ब्रह्मचरी का अर्थ होता है ब्रह्मा के आचरण पर चढ़ने वाले शुद्ध अन्न का अर्थ होता है भगवान की याद में बनाए भगवान की याद में खाएँ तो ये सात गुणों को बल मिलता है जब हम सातु भोजन करते हैं और देवी गुण देवी गुण में आता है सत्यता मधुरता सहनशीलता पवित्रता अंधमुक्तता गंभीरता हर्षितमुक्ता और सहनशीलता ये दिव्य गुरु परमात्मा की समीप ले जाती हैं, अब परमात्मा से दूर ले जाते हैं जब भगवान की भगवान को विधि पूर्वा की याद करते हैं तो परमात्मा जो गुणों के भंडार हैं प्रेम के सागर हैं शांति के सागर हैं आनंद के सागर हैं पवित्रता के सागर हैं दुख हरता सुख करता है काल के पंजे से छुआने वाले हैं सब पानी पे रहम करने वाले हैं दाता है तो परमात्मा के जो गुण हैं वे हमारे अंदर आने लगते हैं इसलिए परमात्मा ने बहुत सुंदर बात कही है गुरुओं को देखो गुरुवान बनो गुरुओं की चोरी करेंगे तो अवगुण रूपी चोर हमारे अंदर से निकल जाते हैं यह हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है जब हम दूसरों की अच्छाइयों को विशेषताओं को देखते हैं तो वे विशेषता हमारे अंदर आने लगती है तो पहला है ब्रह्मचर्य दूसरा दे ब्रह्मचर्य सुद्दन देवीगुण और फिर सत्य यहाँ हम जो ज्ञान सुनते हैं एक घंटे का इससे हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है और हर समस्या का समाधान यहाँ पर भगवान के महावाग सुनाए जाते हैं उसके द्वारा हमें मार्गदर्शन मिलता है और हमारे हर समस्याओं का समाधान होने लगता है चलिए हर्षिव जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया अपने बारे में और ब्रह्माकुमारी इसका जो अनुभव है और ख़ास युवाओं के लिए आपने जो मैसेज संदेश दिया बहुत ही अच्छा लग रहा हमें और मैं चाहूँगा जाते, जाते जाते जैसे कि हम लोग कई बार देखते हैं कि आध्यात्मिक चिंतन के लिए या मेडिटेशन करते समय काफ़ी गीत बजते हैं आपके यहाँ तो मैं चाहूँगा कि कोई ऐसा गीत आपको याद हो और उसे बताना चाहें गुनगुनाना चाहें तो ज़रूर बताइए हमें गीत तो हमारे दो तीन हैं जो कभी गुनगुनाते हैं अपने साथ है डरने की क्या बात है सदा सफलता साथ हमारे हाथ में उसके हाथ है अच्छी जी बहुत ही प्यारा संगीत गीत आपने गुनगुनाया और इस गीत को हम सुनेंगे आगे भी लेकिन अब जाते जाते मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोता बंधुओं को एक मैसेज के तौर पे संदेश के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे जी अच्छा हम मैसेज यही देना चाहते हैं तैयारी इतनी खामोशी से करो जो सफलता सुर मचा दी कतनी करने के हो हम सामान बनाए और उठने के पहले परमात्मा की याद में आप उठें भगवान को गुड मॉर्निंग कहें तो सारा दिन आपका बहुत सुंदर जाएगा इसीलिए अगर आगे बढ़ना है तो दो चीज़ें रखें आगे बढ़ने के लिए बहुत सुंदर हमेशा परमात्मा को साथी बनाए कहते हैं तुम ही हो माता पिता तुम ही हो तुम ही हो बंधु तुम ही हो संबंध बना के परमात्मा को याद करेंगे तो आपको जल्दी बहुत जल्दी सफलता मिलेगी जी आशीष जी काफ़ी अच्छा मैसेज आपने दिया और आशा करूँगा हमारे सभी लिस्नर्स को और युवा साथी जो भी सुन रहे हैं उन सभी को एक अच्छा मैसेज मिला कि कैसे आप जो है सुबह उठकर अच्छे विचारों का चिंतन करें मनन करें और अगर आप सुबह सुबह उठकर विचार अच्छे नहीं मिलते तो कोई बात नहीं आप रात को सोने के पहले जो है विचारों को लिखें और उसे अपने सिराने रखें और जब आप उठे तो पहले उस विचारों को देख ले पढ़ लें तो यहाँ से आपकी जो है अच्छे विचार जो आप आते हैं वैसे आपने लिख के रखा है तो आपका दिन भी वैसे ही बनेगा तो इसीलिए अपने विचारों को लिख कर तकिए किसी गाने रख कर सो जाइए ये भी आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगा तो आशीष जी फिर एक बार रेडियो मधुबन की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपके इस सफलता के लिए जो सम्मान आपको मिले हैं उन सभी के लिए आपको धन्यवाद और आगे भी इसी तरह का काम करते हुए और भी बस सम्मान आप प्राप्त करें समाज में एक नया नाम करें और समाज के बेहतरी के लिए आप काम कर करें इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले घड़ी में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते ये खमा गनी जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मे रहो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 था जो तुझे मिला है कोई तो छीन न पाया है जीवन प्रभु सौगात है फिर का ही है सदा सफलता साथ हमारे सदा सफलता साथ हाथ में उसके हाथ हैं ईश्वर अपने साथ हैं डरने की क्या बात है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 याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते सामने वो दिन रात है प्यार की मर साथ है सदा सफलता साथ हमारे सदा सफलता साथ हमारे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 क्या yeah.